भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार बाद को मालूम होता है कि भक्तों ने ब्रह्म से ही देवताओं की उत्पत्ति मानी इस प्रकार ब्रह्म तत्व व्यापक रूप में हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है किंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में आत्मा और ब्रह्म ये दो भिन्न भिन्न तत्व समझे जाते थे ब्रह्म देवताओं से अभिन्न तथा उनको उत्पन्न करने वाला था वह देव स्वरूप सर्वव्यापक एक स्वतंत्र तत्व था आत्मा को देवताओं से भिन्न एक विशेष तत्व माना जाता था अब जिज्ञासु के लिए यही दो तत्व खोज के लिए थे जिनके दर्शन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती थी आरण्यकों में ब्रह्मन के तीन स्वरूप कहे गए हैं पृथ्वी आदि के रूप में स्थूल मनस आदि के रूप में सूक्ष्म तथा प्रणों के रूप में शुद्ध ज्ञानियों के लिए यह ब्रह्म सत और अज्ञानियों के लिए असत है प्रणवस्वरूप ब्रह्म में समस्त जगत लय हो जाता है और उसी ने पुनः स्थावर और जंगम रूप में समस्त जगत उत्पन्न होता है यह सत्य ज्ञान और अनंत है परम आकाश में यह अभिव्यक्त होता है और इसी के दर्शन से मुक्ति मिलती है आरण्य के उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ब्रह्मण वेदांत के ब्रह्म के समान क्रमशः समझा जाने लगा ब्राह्मण ग्रंथों में देवता के रूप में जो इस ब्रह्म की भावना थी वह आरण्यक में नहीं देखी जाती अब तो वह शुद्ध वेदांत के ब्रह्म के समान देख पड़ने लगा संहिता से लोग संहिता से लेकर आरण्यक तक ब्रह्म के स्वरूप का यह क्रमिक विकास है ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में ब्रह्म के स्वरूप के भिन्न आत्मा का स्वरूप देख पड़ता है आत्मा के स्वरूप के साथ देवता के स्वरूप का कोई भी संबंध नहीं है आत्मा के स्वरूप का भिन्न भिन्न रूप अपने अपने ज्ञान के विकास के अनुसार लोगों ने माना है सतपद ब्राह्मण में मनुष्य के शरीर के मध्यम भाग के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और पुनः त्वक शोरित मांस और अस्थि के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है उसी ग्रंथ में बात को मनस बुद्धि अहंकार तथा चित्त के लिए भी आत्मा शब्द आया है क्रमशः जीवन की जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुरय इन चारों अवस्थाओं के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग उसी ग्रंथ में हमें मिलता है बात को यह आकाश के साथ अभिन्न माना गया है और इस प्रकार आत्मा की एक पृथक सत्ता स्वीकृत हुई आरण्यक ग्रंथों में भी आत्मा के स्वरूप के संबंध में उपर्युक्त भावना के अतिरिक्त प्राण के साथ आत्मा के अभेद की भावना है इसके अतिरिक्त आत्मा को विज्ञानमय तथा आनंदमय भी आरण्यक में कहा गया है इसके अनंतर अंत में आत्मा को आनंद ही कहकर आरण्यक ने आत्मा के परम स्वरूप का परिचय दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण में दाव दया पृथ्वी के बीज के आकाश के साथ आत्मा को अभिन्न कहा गया है ऐतरेय आरण्यक में आत्मा के स्वरूप का पूर्ण परिचय दे दिया गया है आत्मा से ही लोकों की सृष्टि बताई गई और उसके निरुपाधि तथा उपाधि सहित स्वरूप का भी वर्णन किया गया है बाद को चित्रूपुरुष या ब्राह्मण के साथ इस आत्मा को अभिन्न भी ऐत्रेय आरण्यक में कहा गया है यह भी इसी आरण्यक में स्पष्ट कहा गया है कि शुद्ध चैतन्य को छोड़कर अन्य कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है यही आत्मा सभी देवता है तथा स्थावर और जंगम जो कुछ भी इस जगत में है सभी आत्मा ही है इसी आत्मा से सृष्टि होती है इसी में सभी पदार्थ स्थित हैं तथा इसी में अंत में लीन भी हो जाते हैं उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ साथ अभिव्यक्त हुआ है आत्मा के स्थलतम तथा परिचिन रूप से प्रारंभ कर सर्वव्यापक एवं स्वरूप का वर्णन हमें में देखा पड़ता है देहात्म भावना से लेकर आनंद स्वरूप पर्यंत ज्ञान की सभी अवस्थाओं का निरूपण ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में स्पष्ट है एक अभ्यक्त अवस्था से जगत की सृष्टि होती है और पुनः उसी अव्यक्त रूप में वलीन हो जाता है इस प्रकार आत्मा एक व्यापक परिशुद्ध दार्शनिक तत्व है यह स्पष्ट रूप से श्रुतियों में कहा गया है